तंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 35 संगति अब अवचित्य स्थिति का दूसरा उपाय बतलाते हैं विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी अथवा विषयों वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है व्याख्या नासिका के अग्रभाग में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है उसको गंध प्रवृत्ति तथा गंध संवित कहते हैं जिहवा के अग्रभाग में संयम की स्थिरता से जो दिव्य रस का साक्षात्कार होता है उसे रस प्रवृत्ति तथा रस संभित कहते हैं तालु में संयम की स्थिति में जो दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है उसको रूप प्रवृत्ति और रूपसंभित कहते हैं जिवा के मध्य भाग में संयम करने से जो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है उसका नाम स्पर्श प्रवित्ति और स्पर्श संबित है जिहा के मूल में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है उसको शब्द प्रवित्ति और शब्द संबित कहते हैं इस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति को बांधती हैं संशय को नाश करती हैं समाधि प्रज्ञा की उत्पत्ति में द्वार रूप होती हैं चंद्र सूर्य नक्षत्र मणि प्रदीप रत्न प्रभादि में चित्त के संयम से जो इनका साक्षात्कार होता है वह भी विषयवती प्रवित्ति ही जानने चाहिए भाष्यकार लिखते हैं कि यद्यपि यदिव, शास्त्र अनुमान और आचार्य के उपदेश से सम्यक जाना हुआ अर्थ यथार्थ ही होता है क्योंकि शास्त्र और आचार्य यथार्थ अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ होते हैं तथापि शास्त्रों और आचार्यों से उपदेश किए हुए पदार्थों में जब तक किसी एक सूक्ष्म पदार्थ का साक्षात्कार नहीं होता तब तक कैवल्य पर्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पदार्थों में दृढ़ विश्वास नहीं होता इसलिए शास्त्र और अनुमान और आचार्य के उपदेश में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए किसी एक सूक्ष्म व्यवहित अथवा विप्रकृष्ट पदार्थ का साक्षात्कार संयम की दृढ़ता के लिए अवश्य करना चाहिए जब शास्त्रादि उपदिष्ट अर्थ का एक देश में जिज्ञासु को प्रत्यक्ष हो जाता है तब कैवल्य पर्यंत जितने सूक्ष्म विषय हैं उन सब में उसका श्रद्धा पूर्वक दृढ़ विश्वास हो जाता है इसीलिए इन विषयवती प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है जिनका शीघ्र साक्षात्कार हो जाता है इन प्रवृत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति के लाभ से उस शास्त्रोक्त अर्थ में वशीकारिता स्वाधीनता के होने से उस शास्त्रोक्त अर्थ के प्रत्यक्ष करने में पुरुष की सहज ही शक्ति हो जाती है और शास्त्रोक्त अर्थ में श्रद्धा की अधिकता से श्रद्धा वीरय स्मृति और समाधि का लाभ भी योगी को निर्विघ्न हो जाता है अतः विश्वास और श्रद्धा के लिए तथा चित्त की स्थिति के लिए पहले इन विषयवती प्रवृत्तियों में से किसी एक का संपादन करना चाहिए विशेष विचार सूत्र पैंतीस सूत्र की व्याख्या में गंध विषय का स्थान नासिका का अग्रभाग रसना विषय का जिह्वा का अग्रभाग रूप विषय का तालु स्पर्श विषय का जिह्वा का मध्य भाग और शब्द विषय का जिह्वा का मूल स्थान बतलाया है वितर्कानुगत संप्रज्ञात इन स्थानों पर यदि स्थूल राज्य विषयों का अर्थात किसी विशेष गंध रस रूप स्पर्श अथवा शब्द का ध्यान किया जाए तो जब पूरी एकाग्रता होने पर उसका साक्षात्कार होने लगे तब वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञा समाधि होगी